त्र रघुनाथ तत्र रघुनाथकर्तन त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्परि परिपूर्ण लोचनमति नमत राक्षसातकमा च मधुर मधुर स्वरूपम् कर्मा कर्मीठे च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत्स परम पोमल कूजयन वेणु श्यामलों कुमार वेदेद्यम ब्रह्म भासता हृदय मम कूज राम मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकिल कि श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरी गोविंद जया जया श्री कृष्ण गोविंद अरे मूर रे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 राध रमण हरिगोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहारी लाल की जय नमो महद्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव म नारायण नारायण निर्माह जित संगदोष अध्यात्म विनृत्त काम द्वंद सुखदुखसमूढ़ पदम व्यय तत् न तद भाषयते सूर्यो न शको न पावक यद्वा निवर्त त धाम परम समुपस्थित वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओनकमा हृदय ग्रंथि अविद्या काम और कर्म को उपनिषदों में माना गया है कहीं अविद्या को हृदय ग्रंथी माना गया कहीं काम को कहीं कर्म को गुणोपसंहारण न्याय से अविद्या काम और कर्म निबंधक हैं अतः इन्हीं को हृदय ग्रंथि मानना चाहिए विनिवृत्त कामा, मोकैसणा पुत्र पुत्रैषणा और वित्तणा का परित्याग अपेक्षित है जो तत्व का परिमार्गण करना चाहते हैं भवाटवी में भटकने से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं भव सिंधु में गोता लगाने से बचना चाहते हैं। कामना क्यों होती है और किसके कारण होती है और किसकी होती है इस पर विचार करना चाहिए अपने में किसी त्रुटि या न्यूनता को देखकर सामने में उस न्यूनता को पूर्ण करने की क्षमता को देखकर कर व्यक्ति हृदय में कामना का उदय होता है मेरे पास अमुक वस्तु की कमी है और अमुक वस्तु प्राप्त होने पर उस त्रुटि की पूर्ति हो सकती है इस प्रकार कामना का उदय होता है अंत में जो भी कमनीय पदार्थ हमको अभिमत है उसकी प्राप्ति हो जाने पर भी कृतार्थता सुलभ नहीं होती कारण क्या है हमको सुख चाहिए या आनंद चाहिए मूल बात तो यह है और अयोग के गर्भ से संयोग के गर्भ से जो सुख प्राप्त होता है वह नश्वर होता है जो भी संगम है या संयोग है उसका एक सिद्धांत है कोई भी संयोग अयोग के गर्भ से टपकता है और वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है किसी अन्य के संस्पर्श से किसी अन्य की समुपलब्धि से सुख भी प्राप्त होगा तो अयोग के गर्भ से सुख का संयोग हमको सुलभ होगा तो वियोग में उसका परियवसान होगा एक शाश्वत सिद्धांत है अयोग के गर्भ से जो प्राप्त होता है वियोग में जाकर उसका पर्यवसान होता है मात्रास्पर शस्तु कौन्तेय यी तो सुख दुख दाह आगमा भारत यहाँ भगवान ने कहा कि तामस्त दुख की ही तितिक्षा नहीं बल्कि सुख की भी तितिक्षा करनी चाहिए दुख तो अप्रिय है उसके प्रति सहिष्णुता की भावना नहीं है उसकी तितिक्षा हो ठीक है न चाहते हुए भी प्राप्त होने वाला दुख होता है लेकिन विचित्र बात यह है कि ताम स्तिक्षा स्व शीतोष्ण सुख दुख दाह अंत में शीत उष्ण इत्यादि जितने इतर द्वंद्व हैं सहिष्णुता की सीमा में प्राप्त हों तो सुख की प्राप्ति होती है सहिष्णुता का अतिक्रमण करके प्राप्त हों तो दुख की प्राप्ति होती है शीत उष्ण भूख प्यास इन सब का पर्यवसान दुख या सुख में होता है भगवान ने कहा कि दुख की ही नहीं सुख की भी प्रतीक्षा करो मानस विषय जन्य सुख भी वर्ण करने योग्य नहीं है वह भी आगमा पाई है आने जाने वाला है क्योंकि यह अकाट सिद्धांत है कि अयोग के गर्व से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर वह समा जाता है इसीलिए महाभारत में वैशंपायन महर्षि का एक वचन है वियोगे दोष य संयोगम स विसर्जयत असंगे संगमो नास्ती दुखम भुवि वियोगजम प्यारी प्यारी वस्तु प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग प्राप्त ना हो वियोग प्रिय का वियोग जिसे सुहाता न हो भाता न हो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि वह संयोग का पक्षधर न बने वियोगे दोषदर्शी यह संयोगम से प्रिय वस्तु का वियोग जिसे अभिमत न हो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि वह उसके संयोग का पक्षधर न बने और अंत में असंग संगमो नास्ती आत्म तत्व तो असंग है उसमें किसी का संगम संभव नहीं वो लिप्त होने वाला तत्व नहीं चाहे प्रतिकूल की प्राप्ति हो या अनुकूल की वह सब का अलिप्त साक्षी या दृष्टा है और एक विचित्र तथ्य है कि जो प्रकृति होती है ना ये अद्भुत राशियों को प्रकट करती है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता आप मानभाव आस्तिक हैं सुगमता पूर्वक इस तथ्य को समझते होंगे या समझ सकते हैं कि यह प्रथम जन्म का हमारा आपका नहीं है क्या शरीर की दृष्टि से प्रथम जन्म नहीं है ना देहात्मवादी हम लोग नहीं हैं और हर व्यक्ति जाति स्मर योगी भी नहीं होता जाति स्मर योगी का अर्थ होता है पूर्व जन्म या पूर्व जन्मों का जिसको स्मरण हो ऐसा तो करोड़ों में कोई एक हो सकता है हम लोग जाति स्मर योगी नहीं है और यह भी जानते मानते हैं कि हमारा आपका या प्रथम जन्म नहीं है देह की दृष्टि से हम कह रहे हैं अनादिकाल से जितने व्यक्तियों का हमको संयोग प्राप्त हुआ इतना ही नहीं जितने शरीरों का संयोग प्राप्त हुआ इस शरीर के अतिरिक्त की बात मैं कह रहा हूँ पूर्व जन्मों में अनादि काल से जितने व्यक्तियों का जितनी वस्तुओं का जितने शरीरों का हमको संयोग प्राप्त हुआ वो सब प्रकृति ने विस्मृति के गर्त में डाल दिया यानी कुछ भी हमारे पास है इसीलिए असंग संगमो नास्ती संबंधे या संयोगे सावधानता कश्मीरी वेदांतियों का सिद्धांत है और उपनिषदों में भी अवचन प्राप्त है संबंधे या संयोगे सावधानता केवल संयोग दशा में अप्रमत्ता की अपेक्षा है गंभीरता पूर्वक विचार करें तो आत्मतत्व असंग है उसकी असंगता इतनी उद्दीप्त है और प्रकृति उसकी असंगता को प्रयोग के बल पर ख्यापित करती है कि अनाद काल से जितने व्यक्तियों का जितनी वस्तुओं का इतना ही नहीं जितने शरीरों का संयोग पूर्व जन्मों में हुआ किसी का संस्मरण भी है क्या इसका मतलब वो तो बिल्कुल प्रकृति विस्मरण के गर्त में सबको डाल देती है मानो कुछ हुआ ही नहीं चौंकाने वाली बात है कदाचित हमको आपको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए दस मिनट के लिए सही भगवान श्री गोपाल जी की अनुकंपा से दस मिनट के लिए और हम आप संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हमने शब बना दिया है अपने द्वारा त्यागे गए वे सब शरीर हमको दृष्टिगोचर हों तो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाएंगे या नहीं क्योंकि अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती महाभारत के शांति पर में गणित की परिभाषा दी गई है गणेय की गणना का नाम गणित है असंख्य जो पदार्थ है व से गणित का विषय नहीं है अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा भगवत गीता के चौथे अध्याय के अनुसार कह रहा राम बहुनी में व्यतीतानी जनमान तब चार जोना ध्यान पूर्वक तो आप सुन ही रहे हैं कहीं अर्जुन जी प्रश्न कर देते स्वप्न में तो एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण और अर्जुन जी का दर्शन हुआ था स्वप्न में यहाँ अर्जुन जी का प्रत्यक्ष दर्शन इस जीवन में नहीं हुआ कदाचित अर्जुन जी मिलें तो बस मैं एक प्रश्न अवश्य करूँगा उसका जो उत्तर देंगे वो भी मुझे पता है दसवें अध्याय के आधार पर देंगे लेकिन अर्जुन जी अगर मिलें तो मैं यह प्रश्न करूंगा कि भगवान ने आपको एक प्रश्न करने का दाव दिया अवसर दिया आप जैसे मनीषी चूक तो नहीं सकते लेकिन लगता ऐसा है कि आप चूक गए कदाचित हम अपनी ओर से कहें अर्जुन जी प्रश्न कर देते कि तो गिन कर बताइए कि आपके अब तक कितने जन्म हुए और मेरे कितने जन्म हुए भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानी जन मानी तब चार्जुन अर्जुन अगर प्रश्न कर देते कि आप निज इच्छा निर्मिततम पूर्वक जन्म लेते हैं आपका जन्म दिव्य है अविद्या काम कर्म के वशीभूत आपका प्रादुर्भाव आविर्भाव या प्राकट्य नहीं होता तथापि मैं पूछना चाहता हूँ लीलापूर्वक सही अब तक आपके कितने जन्म हुए और अविद्या काम कर्म के बसीभूत होकर सही मेरे कितने जन्म हुए तो भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं भगवान कहते हैं कि मुझे ईश्वर के कार्यालय में भी इसका लेखा जोखा नहीं है मैं कहना तो यह चाहता हूं लेकिन संकोच वश कहने से ल जाता हूँ भगवान यही कहते मेरे मस्तिष्क में भी इसका लोखा जोखा नहीं है लेकिन मैंने कहा कि मेरे कार्यालय में भी इसका लेखा जोखा नहीं है क्यों अनादि में गणित की गति नहीं है इसका मतलब जितने शरीरों को हमने आपने शब बना दिया है उससे एक ही शरीर तो अधिक हमको प्राप्त है ना कि पाठक जी क्या कर्मकांडी अच्छा कर्मकांडी भी श्रोता होते जिनके यजमान बन जाते वो तो कहीं नहीं झुकते ठीक है अच्छा धोखे से सही आ गए <laughs> तो हमने एक संकेत किया ये कथावाचक और कर्मकांडी कहीं एकजुट होकर स्वस्थ ब्यूरचना पूर्वक राष्ट्र के लिए संदेश देना प्रारंभ करें तो तो एक वर्ष में ही 80 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जाए केवल मैंने पाठक जी के आने पर शुभ संदेश दिया नारायण तो हमने एक संकेत किया सज्जनों जितने शरीरों को अब तक हम आपने शव बना दिया है उससे एक ही तो अधिक शरीर प्राप्त है ना हमको तो ईश्वर के कार्यालय में भी यह लोखा लेखा जोखा नहीं है कि एक एक जीव ने अब तक कितने शरीरों को शव बना दिया एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। अब कदाचित एक हजार पूर्वजन्मो के शरीरों का ही मुझे दर्शन हो जाए या आपको दर्शन हो जाए कौन से शरीरों का जिनको हमने आपने त्याग दिया क्या असंख्य की बात नहीं कह रहा केवल एक हजार शरीर हमको आपको दिखाई पड़े पहले पता ना हो कि मेरे द्वारा त्यागे गए ये शरीर हैं पूर्व जन्मों में जिनको आत्मा बनाकर घूमता था वे शरीर हैं पहले पता न हो केवल एक हजार शरीर दिखाई पड़े उसमें कोई चमगादड़ हो कोई अजगर हो कोई शेर हो कोई शार्दूल हो कोई चीता हो स्त्री या कोई तो कोई उर्वशी हो कोई गंधर्व हो कोई छुछुंदर हो हुँ? कोई उल्लू का शरीर हो कोई मछली का कोई सुअर का शरीर हो कोई गंधर्व का शरीर हो कोई देवराज इंद्र का शरीर हो और भी बहुत से शरीरों की कल्पना कर लें स्थावर शरीर हो तो बहुतों से तो हमको डर लगेगा अजगर अगर दिखाई पड़ जाए चीते दिखाई पड़ जाए, शेर दिखाई पड़ जाए, जाएँ दिग्गज हाथी चिगारता हुआ दिखाई पड़ जाए चौकेंगे भगने का प्रयास करेंगे लेकिन बाद में पता चले ये सब कोई अन्य नहीं हमारे ही शरीर हैं जो कि हमें पूर्वजन्म में प्राप्त थे जिनमें हमारी अहंता ममता निरूढ़ थी जिनको आत्मा बना ही हम घूमते थे उनकी क्या दशा हुई एक दिन हमने कहा था कि इदंतास्पद को ममतास्पद ममतास्पद को व्यक्ति अहमतास्पद बना लेता है लेकिन उससे एक कदम आगे आइए विराज विराज हाँ उससे एक कदम आगे बढ़ के मैं कहता हूँ सचमुच में ईदंतास्पद को ममतास्पद ममतास्पद को अहंतास्पद और कालक्रम से वह अहं अहंतास्पद ममतास्पद हो जाता है और ममतास्पद इदंतास्पद हो जाता है इसका तो हमने दृष्टांत दिया था वो ईदंतास्पद भी फिर अंत में लुप्त हो जाता है ईदंतास्पद भी इदंतास्पद के रूप में नहीं रह जाता जैसे कोई व्यक्ति पुरियष्टक सहित जीव जीवकलायुक्त व्यक्ति पाँच मिनट पहले जिस शरीर को उसने त्यागा प्रारब्ध योग से जो पहले प्राप्त था और प्रारब्ध कट जाने पर जिस शरीर को उसने शब बना दिया पुर्यस्टक को खींच लेता है कौन जीव तत्व गंधा में वासयात तो पुर्यष्टक सहित जीव कला को अपने द्वारा त्यागे गए शरीर का दर्शन हो पाँच मिनट पहले जिस शरीर को उसने त्यागा है तो उसके प्रति तटस्थ रीति से विचार करने पर मम बुद्धि बनेगी मेरा शरीर अब अहम बोल कठिनाई होगी क्योंकि उसको भाव राज्य में कोई दूसरा शरीर प्राप्त है श्रीमद्भागवत दशम स्कंध में तृण जलू का न्याय तृण का न्याय बृहदारण्य उपनिषद का दृष्टांत है जो कि भागवत में लिया गया उसी को और बढ़ाया पाद विन्यास न्याय स्वप्न न्याय मनोरथन न्याय, न्याय।, न्याय।, न्याय।, न्याय। ये चार न्याय है श्रीमदभागवत के दसम स्कंध में जीव को नवीन शरीर की प्राप्ति इसी शरीर में पहले होती है फिर पुरातन शरीर का त्याग करता है प्राप्त शरीर का त्याग कब करेगा इसी शरीर में जब उसे उसके कर्मों के अनुसार शुभाशु कर्मों के अनुसार शुभ कर्म या याशुभ कर्म के अनुसार शरीर की प्राप्ति हो जाएगी इसी शरीर में शरीरांतर की प्राप्ति होती है उसमें पूर्ण रूप से अहंता ममता निरूढ़ हो जाती है तब इस शरीर का त्याग होता है जैसे इसी शरीर में रहते हुए स्वप्न में हमको स्वप्न का व्यवहार संचालन करने के लिए संपादन करने के लिए एक नया शरीर मिलता है उस समय इस शरीर का सर्वथा विस्मरण होता है स्वप्न में और प्रयाण काल में क्या अंतर है मृत्यु में स्वप्न टूट जाने पर फिर इस शरीर का अनुसंधान हो जाता है इसको लेकर प्रतिविज्ञा की सिद्धि होती है लेकिन देह त्याग के समय भाव राज्य में शुभ अशुभ या मिश्र कर्म के फलस्वरूप जैसा शरीर हमको मिलता है इसी शरीर के अंतर्गत उसमें पूर्ण रूप से तादात्म्य पत्ती हो जाती है स्वप्नवत स्वप्न शरीर में जैसे अभिनिवेश हो जाता है अहमिति हो जाती है वो स्थिति होती है लेकिन इस शरीर में फिर अहंता ममता स्थापित करने का अवसर इसलिए नहीं मिलता कि इसको देने वाला प्रारब्ध टूट जाता है उसी भाव शरीर से व्यक्ति इस शरीर को छोड़कर फिर लोक लोकांतरों में जाता है इसको तृण न्याय कहते हैं पाद विन्यासन न्याय कहते हैं स्वप्न मनोरथन न्याय कहते हैं जलुका का जोंक दो प्रकार की होती है एक पानी में रहती है वो काट ले तो रक्त पी करके बहुत मोटी हो जाती इतनी बड़ी हो जाती फूल जाती एक तिनके के समान बारीक सूक्ष्म शरीर वाली जलोका होती है जो धरती पर होती है हम लोग जंगल में भी बहुत रहे हैं उससे परिचित हैं वो यूं चलती है अपने शरीर के एक हिस्से को आगे वाले हिस्से को मुंह वाले हिस्से को आगे जमा करके फिर यों इसका नाम है भागवत और वृहदारण उपनिषद में तृण जलू अपाद नन्याय विन्यास अन्याय हम आप जैसे खड़े होते हैं कोई कहे कि इसी प्रकार चलो तो कठिनाई होगी यानी ऐसे खड़े हो जाएं उसी प्रकार अगर चलना हो तो कैसे उछल चल क्या हो गिर भी सकते हैं लेकिन जैसे खड़े होते हैं ऐसे वैसे चलते तो नहीं पाद विन्यास अन्याय अगर पुरुष है तो वृंदावन का रंग न रंग गया लग गया हो तो पुरुष है तो दाया पाँव से आगे की धरती को गंतव्य को थामता है साधता है फिर बाएं पाँव को उठाता है ऐसे देवियाँ हैं स्त्रियाँ हैं तो प्रायः बाएं पाँव को आगे रखती हैं स्वभाव से बाया पाँव आगे जाता है फिर दायां पाँव को उठाकर इसको पाद विन्यास न्याय कहते हैं अब मनोरथ न्याय मनोरथ मनोराज्य में एक भाव शरीर मिलता है उसमें तादात्म्य पत्ती हो जाती है उस समय इस शरीर का विस्मरण रहता है इसको मनोरथन न्याय कहते हैं मनोरथ और एक स्वप्न की बात पहले कह दी इसी प्रकार जीव संभावित शरीर जिसको कहते हैं संभावित शरीर जिस शरीर से वह लोक-लोक लोकलोकांतरों में जाएगा उस शरीर की प्राप्ति ईश्वर अंतर्यामी के संकल्प से उसे पहले हो जाती है इस शरीर का अत्यंत विस्मरण हो जाता है इस शरीर को स्मरण दिलाने वाले इस शरीर में तादात्म्य पत्ति पुनः स्थापित करने वाले जो कर्म हैं प्रारब्ध उनका नाश हो जाता है इस मध्य की स्थिति का नाम प्रायण काल है प्रयाण काल तो बाद में है हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया एक जगह शंकर भाष्य में बाद में मिला जो प्रायण काल प्रायण काल में एक पदाधिकारी चाहे अवकाश प्राप्त कर रहा हो या स्थानांतरण उसका हो रहा हो तो उत्तराधिकारी को चार्ज सौंपता है ना सब समझाता है सब फाइल वाइल देता है इसी का नाम है प्रायण काल दृष्टान्त में इसी प्रकार से प्रायण काल मान इस शरीर को प्रदान करने वाला जो प्रारब्ध का अंश है या पूरा प्रारब्ध है वो लुप्त होने की स्थिति में है और नवीन शरीर को उत्तर शरीर को देने वाला जो प्रारब्ध है वो अंतर्यामी की प्रेरणा से उद्बुद्ध हो रहा है ये संक्रमण काल का नाम होता है प्रायण काल तो मैंने एक संकेत किया हमारा आपका यह प्रथम जन्म नहीं है तो पूर्व जन्मों में जो असंख्य अरबों शरीर हम आप ग्रहण करके फिर त्याग चुके हैं वो आजकल इदमतास्पद भी रह गए क्या तो प्रकृति कितने पानी फिरती है कितना उपकार करती है क्या अगर 10-20 शरीर और 10-20 पूर्व पत्नियों का पतियों का बाल बच्चों का सब ध्यान रहे तो विक्षेप की पराकाष्ठा होगी या नहीं इसलिए पद को अभी प्रकृति बिल्कुल शून्य कल्प बना देती है जैसे अपना त्यागा हुआ शरीर प्रेतात्मा गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार आदि के प्रति भी प्रति भी दाह संस्कार आदि में भी तो क्या है विज्ञान सन्निहित है न जो समाशक्त प्राणी है प्रारब्ध शरीर में रहने का टूट गया यमराज की प्रेरणा से पूरी अष्टक सहित जीव कला इस शरीर से निकल चुकी है जैसे कोई मान लीजिए पाँच वर्ष से पच्चीस वर्ष से कोई गाय आपके दरवाजे पर हो खूटे पर हो उसको कहीं बाहर आप दूसरे के हाथ देना चाहें वो ले जाता हो तो बार बार वो रस्सी पकड़ के ले जा रहा है गले में लेकिन बार बार उस ठंडा छुड़ा करके उसके हाथ से बच करके वहीं आना चाहती है नहीं तो सामान्य जीव की यही स्थिति होती है बहुत करुण स्थिति होती है इस शरीर में रहने वाला रखने वाला प्रारब्ध कट गया लेकिन हमता ममता तो नहीं कटी तो यमराज के दूत को बहुत संघर्ष करना पड़ता उस समय <laughs> यमराज के दूत पुर्यष्टक सहित जीव कला को इस शरीर से करषित करके ले जाते हैं और जीव फिर उस शरीर में घुसना चाहता है उस समय वही दशा होती है जो आपके घर पे पली हुई गाय को कोई बाहर ले जाना चाहे अपने घर या आप बेच दें या दान कर दें कुछ भी हो वो बार बार वहां भगना चाहती है और वो खींचता है वो दुर्दशा जीव की होती है जब ये अधिकृत व्यक्तियों का दाह संस्कार हो जाता है शरीर का तब वो सोचता है जीव अब किसमें घुसू <laughs> शोक तो होता है लेकिन घुसने का अधिकरण नहीं दिखाई पड़ता घुसूं तो किसमें घुसू राख में, में थोड़े घुसूंगा अब तो भस्मीभूत हो गया शरीर तब वो बेचारा शिथिल पड़ जाता है तब यमदूत उसको ले जाने में ऊर्ध्लोक में या जहाँ नरक में ले जाना हो विशेषकर ऊर्ध लोक में तो ये स्थिति नहीं होगी नरक में नरक की दूरी कितनी है मर्तलोक से सब पुराणों में लिखा है तो यमराज का धाम कितने किलोमीटर है ये सब भी लिखा है मिल में उस समय योजन का हिसाब था ये दशा होती है लेकिन हमने एक संकेत किया जिन शरीरों को कालक क्रम से अहमतास्पद ममतास्पद बनाए हुए हम लोग थे उन्हीं शरीरों में एक दो हजार शरीर का दर्शन हो जाए और पहले यह न बताया जाए ये न पता चले कि हमारे द्वारा त्यागे गए ये सब शरीर हैं किसी में अत्यंत राग होगा किसी से अत्यंत द्वेष हो जाएगा किसी से अत्यंत भय होगा यही होगा ना किसी पर अत्यंत क्रोध होगा लेकिन बाद में पता चले अरे किससे राग करते हो किससे द्वेष करते हो किससे भय करते हो ये सब किसी और के नहीं तुम्हारे शरीर हैं जिसको तुम अहमतास्पद ममतास्पद बना के घुमा रहे थे लेकिन हमने यह संकेत किया वो अब इदमतास्पद भी नहीं रह गए क्योंकि हमारी स्मृति के भी विषय नहीं रह गए जाति योगी जो नहीं है हम लोग हमारी स्मृति के विषय नहीं रह गए न असंख्य शरीर अरबों शरीर पर प्रकृति ने ऐसा पानी फेर दिया कि ना वो अहंतास्पद रह गए ना ममतास्पद रह गए ना ईदंतास्पद रह गए वो तो शून्य हो गए मतलब कल्प अधिक से अधिक लगा दें शून्य कल्प हो गए वो कुछ भी नहीं ईदंतास्पद भी नहीं रह गए इसलिए वैशंपायन जी ने कहा वियोगे दोष दर्शीय महाभारत संयोगम स विसर्जयत असंगे संगमो नास्ती दुखम भुवि विियोग आत्मतत्व असंग है उसको किसी का संगम वस्तुतः प्राप्त होता ही नहीं और जिनका जिनका जिसका जिसका संगम हम मानते हैं कालक्रम से उनका वियोग हो जाता है आत्मा की असंगता उच्छलित तो होती है फिर जैसे इस समय उन शरीरों से हम पूर्ण असंग हैं या नहीं जिनकी स्मृति भी नहीं रह गई कभी उन्हीं को हमने आत्मा मानकर बहुतों से वैर मोल लिया बहुतों से राग किया वो अब शरीर का है लेकिन दुखम भुव जम जीवन में जो दुख होता है वो प्रिय का वियोग होने पर होता है तो प्रिय का वियोग जिसको सुहाता न हो भाता न हो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि संगम का पक्षधर न बने वियोगे दोष दोषदर्शिया फिर वो क्या करे संयोगम से विसर्जय संयोग का अगर पक्षधर हो गए तो रोना पड़ेगा इसीलिए संबंधे सावधानता संयोगे सावधानता उपनिषद भी है और कश्मीरी वेदांतियों का भी कि कश्मीरी वेदांत का भी हमने यहाँ रहकर बहुत अध्ययन किया था पहले कश्मीरी वेदांती भी ऐसा कहते हैं तो हम क्या कहने जा रहे थे विनवृत्त का माँ सुतवित्त लोक ईषणा तीनी के ही कृत चित्त कही कर चित्त इनकृत न मलिनी लोक शणा वित्तषणा सबसे पहले पुत्रणा ले ये संस्कृति है संस्कृति मतलब दारैषणा नहीं कहा गया ऐसणाओं में दार का वर्णन प्राय नहीं है पुत्रीषणा शब्द का प्रयोग है पुत्र की ऐषणा इसका अर्थ क्या है सनातन धर्म में मैं कुछ संकोच पूर्वक लेकिन समझ में आ जाए इसलिए एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ रति की अनुभूति के लिए विवाह है ही पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पितृ पितृरंग से उण होने के लिए उज्ज्वल वंश परंपरा के संपादन और संचालन के लिए विवाह पहली बात तो यही है इसलिए पुत्री शणा कहा दारायषणा नहीं कहा दारैसणा अगर कहने परे तो समझना चाहिए कि आजकल के लव मैरिज की बात है आजकल की कहानी है वो भारतीय संस्कृति में तो पुत्रैषणा शब्द का प्रयोग पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए विवाह है अनुसंगिक तो रति है लेकिन स्त्री लम्पटता के कारण विवाह का तो विधान ही भारतीय संस्कृति में नहीं है इसलिए शणाओ में दारैषण शब्द का प्रयोग नहीं है बल्कि पुत्री शब्द का प्रयोग है और लोकणा ये लें लोक अमुक अमुक अमुक इनके द्वारा मान प्राप्त करने की भावना फिर अंत में वित्त धन को लेकर अभिचार करें तो धन को लेकर अगर विचार करें तो एक पुरुषार्थ हो गया अर्थ अर्थ की लिपसा एक पुरुषार्थ तो है ना अर्थ वित्त बने अर्थ और पुत्र रत्न के लिए सही लेकिन विवाह करने पर रति की अनुभूति तो होती होगी इसलिए कही दिया गया वो काम पुरुषार्थ हो गया काम पुरुषार्थ की सिद्धि के दृष्टि से आनुषंगिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ विवाह की प्राप्ति हो गई अर्थ की सिद्धि के दृष्टि से उद्योग हो गया जीविका निर्वाह के लिए अब बीच में एक, एक कौन सी चीज आ गई लोकण पुरुषार्थ चतुष्टय में मान का धन मान कहते ना धन मान उसमें मान का स्वतंत्र उल्लेख नहीं है क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष में मान कहाँ पर रखेंगे धर्म में रखेंगे या अर्थ में का रखेंगे या मोक्ष में रखेंगे या काम में रखेंगे अंत काम पुरुषार्थ में ही इसका अंतर्भाव करना पड़ेगा क्या धन मान तो मान को किस पुरुषार्थ के अंतर रखेंगे लोकसणा में जो लोक शब्द की ऐसा कल रात्रि में घटना घटी में तो कंप्यूटर पर था तब तक राम नरेश जी ने कहा कि वो पुलिस वाले सज्जन आए हैं दिल्ली से थोड़ा दर्शन करना चाहते हमने कहा हम तो काम पर हैं मिला दीजिए मिलाने के नाम पर लगभग पौन घंटे साधक जैसे हैं वो लोग ले गए कोई बात नहीं एक व्यक्ति के वो वकील बन के आए थे कि इनको सन्यास लेना हमने कहा पहली बार तो मैं देख रहा हूँ इनका मुख्यचंद्र <laughs> मुख्य सीधे सन्यास ये तो हमारे यहाँ की विधा नहीं है तो आगे उन्होंने पंद्रह मिनट लगभग उस सब्जन का परिचय दिया कि आईजी ये सब इनसे बहुत प्रभावित हैं पूरे दिल्ली में इनका बड़ा सम्मान है यद्यपि ये ब्रह्मचारी हैं पूजपाल उड़ियाबाजी महाराज के शिष्य ब्राह्मण अमुख थे उनके ये पुत्र हैं मन ही मन मैंने कहा सोचा आई इनसे प्रभावित हैं कलेक्टर प्रभावित हैं इसलिए सन्यास के अधिकारी ये बात तो मेरी समझ में नहीं आए। आई आईजी प्रभावित हैं कलेक्टर प्रभावित हैं सेठ लोग प्रभावित हैं इसलिए सन्यास के अधिकारी हैं ये तो मेरी समझ में तो बात नहीं आ सकती तो और ये ब्रह्मचारी ही हैं तब इतना प्रभाव है मतलब जब सन्यास ले लेंगे तब कितना प्रभाव होगा मुख्यमंत्री ये सब और प्रभावित हो जाएंगे कुछ समझ में नहीं आए आईजी प्रभावित हैं इसलिए संन्यास लेंगे इतने प्रभावशाली हैं मैंने आपको एक ऐसा शिष्य दे रहा हूं <laughs> आपसे तो कोई आईजी प्रभावित नहीं है आपको ऐसा शिष्य दे रहा हूं मिलने मिल सकता है अगर इनको सीधे संन्यास दे दें जिनसे आईजी प्रभावित उसके बाद वो उस सज्जन स्वयं पूछे अध्यात्म की चर्चा करते हैं जब आते हैं। कि मेरा संकल्प सिद्धि कैसे होती है मैंने सोचा कि पुलिस विभाग में 25 झूठ तो रोज बोलते ही होंगे अरे जो कम से कम 12 12 जन्मों में झूठ ना बोला हो उसको संकल्प सिद्धि होती इस पूर्व जन्म भी इस जन्म की बातें छू 12 जन्मों में झूठ ना बोला हो उसको संकल्प सिद्ध होगी और रोजे 12 बार झूठ बोलता हो वो भी संकल्प सिद्धि चाहेगा तो हमने मन ही मन समीक्षा नहीं की कि देखो आजकल क्या हिसाब है सीधे सन्यास लेकर साधन करेंगे माने सन, सन साधना का प्रारंभ सन्यास से ही जो कि चरम आश्रम है और इधर कुंडलनी जागरण से एक यहाँ मिले थे कभी अभी रास्ते में पूछते रहेगा हमने अनसुनी कर दी मरा त्राटक की सिद्धि चाहता हूँ एक वैद्य मिले थे डॉक्टर अभी कहीं से आए पंजाब से हाँ मैं आपसे त्राटक मैं त्राटक लगाता हूँ त्राटक के बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ हम अनशनी कर दी अब कोई कह कल कहा कि संकल्प सिद्धि का बस द्रुत उपाय बताइए झट पर संकल्प सिद्ध हो जाए अरे भाई झूठ बोलने वाले को संकल्प सिद्ध होगा क्या क्या योग दर्शन में लिखा है कि जो झूठ नहीं बोलता उसकी क्रिया की सिद्धि हो जाती है उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है उत्तर रामचरित में लिखा गया ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति जो झूठ से दूर ऋषि हैं उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं हम्म विषय का अनुगमन उनकी वाणी नहीं करती सामान्य रीति से घट को घट कहेंगे तो घट की प्राप्ति होगी पट को पट कहेंगे तो पट की प्राप्ति होगी सिद्ध वाक सिद्ध महापुरुष अगर घट को पट कह दे झटपट तो घट पट हो जाए पट को पानी कह दें तो झटपट पट पानी हो जाए देवराज इंद्र को कह दें अजगर हो जा सर्प हो जा तो तत्काल सर्प हो जाएगा विश्वसुंदरी सुंदरी अहल्या को कह दें पाषाण हो जा अदृश्य हो जा तो तत्काल वो पाषाण गुप्त सदम लिखा है अमुक प्राण विद्या वो जिसने आत्मसात कर ली है उस ठाणों को ठूठ को अगर कह दे तो तत्काल हरा भरा वृक्ष बन जाए तो हमने एक संकेत किया एक तो अध्यात्म की ओर उन्मुख व्यक्ति का दर्शन ही नहीं होता दूसरे कोई आते भी हैं तो सीधे कुंडलनी जागरण चाहिए सी कुंडलनी जागरण और सीधे वाक सिद्धि चाहिए हम्म सीधे त्राटक की सिद्धि चाहिए या सीधे संन्यास चाहिए बड़ी विडम्बना है तो हमने एक संकेत किया सज्जनों क्या संकेत किया ये जो ऐसा है अनात्म वस्तु की इच्छा है उसके मूल में तो अंत में सुख की भावना है सुख की भावना है ना इससे सुख मिलेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा लेकिन प्रश्न उठता है सुख मिलेगा कैसे सुख का एक सिद्धांत में यहाँ पर संकेत कर रहा हूँ ताकि ऐसाओं पर हम हों या आप हमारे हृदय में या आपके हृदय में गुप्त ऐसा निवास कर रही हो उसके त्याग का बल और वेग प्राप्त हो सके छाणोग उपनिषद और पंचदशी के अनुसार ऐषणा पर विजय प्राप्त करने का जो शास्त्र सम्मत मार्ग है उसको व्यक्त करता हूँ क्या बात है दो <स्थी> कामना की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है या कामना पालने से इस प्रश्न पर विचार करें इसका सटीक उत्तर प्राप्त करें तो ऐसा विनिर्मुक्त जीवन हो सकता है तैत्रीय तो उपनिषद पंचदशी कार्य की दृष्टि उस पर उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे मन में कामना का उदय हुआ कि गुलाब या गेंदे के पुष्प की माला कोई पहना दे ऐसा हुआ नहीं है लेकिन कल्पना कीजिए तो बस मैं सम्मानित हो जाऊं मुझे सुख मिले आनंद मिले या मालपुए की प्राप्ति हो जाए तो उसके सेवन से आनंद मिले हमने कामना पाल ली अब प्रयास करके या प्रवल प्रारब्ध के बल पर अभिमत मालपुए की या माले माला की प्राप्ति हो गई उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है उस पर विचार करने की आवश्यकता है अभिमत पदार्थ की व्यक्ति की वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर उस वस्तु की कामना कट जाती यही है न क्रम जिसको पाना चाहते थे उसकी प्राप्ति हो गई प्राप्ति हो गई तो कामना कट जाएगी कामना कटते ही चित्त रूपी जो दर्पण है वो निर्मल निश्चल हो जाएगा हमारा आपका चित्त निर्मल निश्चल दर्पण के तुल्य हो जाएगा तत्काल चित्त में बहुत चमत्कार है केवल एक संकेत करता हूँ गोखरू लग जाए छोटे कांटे होते हैं गोखरू को पकड़ के खींच लें कांटा साबुत बाहर आ जाए कोई टूटे नहीं फिर भी तीन घंटे तक बबूल की बात नहीं कह रहा गोखरू का कांटा बचे नहीं पाँव में केवल खींच लें गोखरू को पकड़ के तो भी वो जो चुभ जाने से जो दर्द प्रारंभ होगा वो दो तीन घंटे तक उसका अनुभव होगा लेकिन चित्त जो है कामना कंटक के तत्काल हट जाने पर व्रण रहित हो जाता है उसमें बहुत क्षमता है चित्त में मार सहने की इतनी क्षमता है उसका अगर कोई दुरुपयोग न करे तो चित्त एक अद्भुत पदार्थ है उस पर हम बोलेंगे तो योग की ओर धारा चल जाएगी संकेत किया अभिमत पदार्थ की प्राप्ति हो जाने पर क्या होता है उस विषय की कामना कट जाती है कामना कटते ही चित्त निर्मल निश्चल दर्पण के तुल्य हो जाता है और निर्मल निश्चल दर्पण के तुल्य होता है जब चित्त तो आत्मा स्वरूप अंतरात्मा प्रत्यगात्मा परमात्मा तत्व के है उस पर उच्छलित प्रतिफलित हो जाता है बस उसी का नाम सुख है सुख तो वही है तो कामना के निवृत्ति से सुख हुई या कामना की पूर्ति से सुख हुई वस्तु के प्राप्ति से सुख सुख हुआ, वस्तु की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति हुई या कामना की निवृत्ति से सचमुच में वस्तु की प्राप्ति होने पर कामना की निवृत्ति हुई कामना की निवृत्ति होने पर चित्त निर्मल निश्चल दर्पण के तुल्य हो गया तो सुखरूप आत्मा का उस पर प्रतिफलन हो गया उसी का नाम तो काम पुरुषार्थ इसी का नाम काम पुरुषार्थ का महाभारत वन पर्व भीषम भीमसैन्य जी ने जो काम की परिभाषा की है यही जिसको हम वेदांति प्रिय मोद प्रमोद कहते हैं इसका अर्थ हुआ कामना की पूर्ति हम लोग समझते हैं सचमुच में अभिमत पदार्थ की प्राप्ति से कामना की निवृत्ति होती है उस वस्तु की कामना या इच्छा या चाह कट जाती है तो कामना से शून्य जो चित्त है वो निर्मल निश्चल दर्पण के तुल्य हो जाता है उस परम प्रेमास्पद जो आत्मतत्व सुखरूप परमानंद स्वरूप है वो अभिव्यक्त हो जाता है उसी का नाम तो सुख है एक उदाहरण देते हैं यहाँ जब हम रहते थे वेद विद्यालय में ऊपर तो बंदर विशेषकर बंदरों के जो नेता वो बिजली का खम्बा वो पास में ही था नीचे उसको पकड़ कर हिलाते बार बार तो उससे क्या है होता था कि स्विच ऑन करने पर बिजली रहने पर भी प्रकाश नहीं होता था तो हम तो पढ़ने लिखने वाले थे अरे अभी चल रहे थे तो पर विस्फोट हुआ और फिर शायद बिजली चली गई होगी काम हमारा अटका हुआ है चार घंटे का और खैर तो हम कहते थे राजीव जी सोम जी बुलाते थे ये समझ जाते थे बांस का डंडा लेकर नीचे से आते थे वो जो तार तार पे दो चार बार डंडा का प्रहार करते थे तब वो स्विच ऑन रहने पर क्या होता था प्रकाश आ जाता था यह दृष्टांत है यहाँ होता ही था प्राय रोज तो अब हम दुष्चुलबुली भाषा में कहते हैं जिनके जीवन में हम हो या आप संयम संयम की फिटिंग लूज होती है संयम शिथिल होता है उनको अनुकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध का झटका मार मार के आनंद प्रकट करना पड़ता है जैसे वो बिजली तार की फिटिंग लूज होने से डंडा मार मार के बिजली को व्यक्त करते थे और जिनके जीवन में संयम प्रतिष्ठित होता है उनके जीवन में अनुकूल शब्द अनुकूल स्पर्श अनुकूल रूप अनुकूल रस अनुकूल गंध के झटका मार के डंडा मार के आनंद व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती यही गीता में कहा गया विन्दत्यात्मन यत सुखम विषयन्द्रीय का संगम हुए विनाहि चित्त में अजस्र आनंद की स्फूर्ति अनुभूति हो तो सुतबित लोग ना अपने आप निर्मूल हो जाए तो एक रहस्य बताया गया उसका एक उदाहरण देते हैं यहीं का मातृमंडल है ना अभी भी है शायद <laughs> तो जहाँ मैं रहता था उसके सामने मातृमंडल के छत पर एक टंकी थी अब टंकी पानी के लिए लेकिन दईव योग से उस पर कोई आवरण नहीं था पत्थर या ढकना उसमें पानी भरता था एक बार एक बंदरिया आई उसने यूं देखा मैं इधर कुछ लिख पढ़ रहा था तो यूं देखा तो उसको अपना प्रतिफलन दिखाई पड़ा उसको हुआ कि कोई प्रतियोगी है उस पर झपट्टा मारने के लिए हाथ यूँ यूँ यु किया खो खो किया पियो यूँ यु किया पानी चंचल हो गया अब उसको अपना प्रतिबिंब दिखा नहीं फिर वो यों वीर में यूँ हो गई बंदरिया उसके बाद जब जल स्थिर हुआ तो फिर देखा फिर वो हुआ आसपास के जब उसके पतिदेव बेटे देवर ये सब रहे उनके बंदर <laughs> उसकी मऊसी उसके मऊसा जो भी रहे होंगे आसपास सबको हुआ कि हमारे बिरादरी के एक व्यक्ति पर आक्रमण है कोई संकट है उन लोगों को रहस्य तो नहीं मालूम और दैयोग से तो लोहे वाले की बात है ना तो मैं तो अंदर था सुरक्षित वो सब बटालियन जो उसके परिवार के सब आ गए खो खो खो अब उनको कोई प्रतिद्वंद्वी दिखाई ना पड़े किसके कारण ये अब फिर वो जब ऐसे कर ले तो पानी का हिलना बंद हो जाए फिर दिख के फिर वो चिल्ला भी यूँ यों करे पानी को फिर इतने में परेशानी गया हुए कि इतने बंदर जमा हो गए कि जंग बिल्कुल चक्का जाम वो रास्ता ही बंद हो गया महाभारत युद्ध फिर उनको प्रतिद्वंद्वी नहीं दिखा तो आपस में फिर लड़ने लग गए वो लोग तब हम जोर से चिल्लाए उस समय भूपा होते थे ना भूपा भूपा जी एक डंडा लाओ ये तो बहुत परिश्रम करके पूर्वक कई व्यक्तियों के हस्तक्षेप करने पर बंदरों का महाभारत युद्ध शांत हुआ तो हम हंसे कि ये तैतृ उपनिषद की शिक्षा बढ़िया मिल गई क्या मतलब क्या मतलब अपना प्रतिफलन तो हो रहा था फिर जब पानी यूँ कर दिया तो बंद हो गया तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को भोजन के समय हो कि खिचड़ी पा रहा हो खिचड़ी के हैं चार यार दही पापड़ घी अचार खिचड़ी के चार यार होते हैं दही पापड़ घी अचार घी तो इसमें है पापड़ की कमी है पापड़ भी मंगवा लिए अब वो दही की कमी और है इसका मतलब पापड़ आ जाने पर ही पा लेता बेचारा बिना दही के पापड़ के अचार के ही पा लेता लेकिन एक कामना हो गई ना तो हमारी आपकी स्थिति क्या है एक वस्तु या विषय की कामना पालते हैं उसकी पूर्ति के लिए वैध या अवैध अनेकों प्रकार से हथकंडे अपनाते हैं प्रबल प्रारब्ध से और दैव से प्रबल प्रादभ से खूब आयास करने पर वो वस्तु या व्यक्ति मिल जाए उसके बाद कामना की निवृत्ति हो जाती है हमको पता नहीं चलता कि कामना की निवृत्ति के कारण सुख की अनुभूति हो रही है फिर दूसरे विषय की तत्काल कामना पा लेते हैं इसलिए यहाँ पर कहा गया कि विषयांतर की कामना पा लेने पर फिर चित्त विक्षिप्त हो जाता है इस रहस्य को जो जानते हैं वो फिर किसी विषय की कामना पालते ही नहीं सुखमस्यात्मोरूपम तो हमने संकेत में ऐसणा से विनिर्मुक्त जीवन कैसे हो ये बताया इस विषय पर विचार करने पर ऐसा विनिर्मुक्त जीवन हो सकता है अंत में वहाँ जो कहा था यहाँ भी कहा आगे भी कहते रहेंगे विचार ये करना चाहिए जीवन में ठीक से तो मुझे स्मरण नहीं है और नमक मिर्च और झूठ से तो मैं बहुत दूर भगवान कृपा से रखा गया हूँ ठीक से तो मुझे नहीं मालूम है कौन सा शरीर पहले था पूर्वजन्म लेकिन इतना पता है कि मैं संन्यासी था चाहे और विश्वविख्यात बौद्ध विद्वान था इतना मुझे मालूम उस समय विश्वविख्यात बौद्ध विद्वान था जब था तब था, तब था। तो बौद्ध सिद्धांत बिना पढ़े भी मुझको सदा है फिर भी पढ़ने की आवश्यकता है और विद्यालय दिल्ली से भागा, तो सबसे पहले मुझे दलाई लामा जी के संस्थान में ही ढूंढा गया कि ये करुण रस का व्यक्ति है हो ना हो कि दलाई लामा जी के यहाँ ही ये बौद्ध भिक्षुक बन गया हो यद्यप मेरा कोई ऐसा नहीं था तो लोगों को भी एक अध्यापक भी कहते थे बुद्ध है बुद्ध बौद्ध है ये बुद्ध तो इसका मतलब इतना तो मुझे ध्यान है कि विश्वविख्यात में बौद्ध दर्शन का विद्वान था और सन्यासी उस समय था बौद्ध भिक्षुक था या सनातनी सन्यासी ठीक से नहीं याद इतना तो है कि बौद्ध विश्वविख्यात बौद्ध विद्वान था मैं पूर्व जन्मों का अध्ययन छोड़ दीजिए इस जीवन में भी जो पाँच सात घंटे ट्रेन में ना हो तो अभी भी अध्ययन करते चाहे वो लिखना भी तो मेरे लिए अध्ययन है पाँच सात घंटे का तो दैनिक अध्ययन है आज भी और उससे मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ जानता हूँ या पढ़ लिया मुझे लगता है कुछ नहीं जानता हूँ और और कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए लेकिन उस पूंजी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ एक ही प्रश्न को अगर व्यक्ति सुलझा ले तो जीवन की सारी गुत्थियों का निराकरण हो जाता है वो तो हमारे पूज्य गुरुदेव का एक लेख है नास्तिक भी आस्तिक और श्री भारती कृष्ण तिरजे महाराज का एक अंग्रेजी में ग्रंथ है जो अपने यहाँ से भी प्रकाशित होगा सनातन धर्म उसका हिंदी अनुवाद हमारे यहाँ से छप चुका है अंग्रेजी मूल उसका प्रकाशन इस बार करवा रहे हैं संभवतः रायपुर में उसका लोकार्पण 6 जनवरी को होना है ये भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ का भी, उसमें भी को लिखा है तो हम एक संकेत करना चाहते एक ही प्रश्न अगर सुलझा ले व्यक्ति तो जीवन की जगत की कोई समस्या शेष न रह जाए जितनी समाज में विकृतियां हैं सब पर पानी फिरने का अवसर मिल जाए वो क्या है हमारी चाह का सचमुच में विषय क्या है हम चाहते किसको हैं इस पर विचार करें श्री मोहन भागवत जी आए थे आरएसएस के सर संचालक जी दो घंटे मेरे पास बैठे रहे एकांत में पूछते रहे बोले कम ही पांच सात मार्गदर्शन लेते रहे उनसे भी मैंने कहा कि देखिए आप लोग बहुत कार्य करते हैं मुझे पता है मैंने नागालैंड में सब जगह आप लोगों की गतिविधि का देख अध्ययन किया है हमशीलन किया है लेकिन व्यूहरचना में आप लोग बहुत दुर्बल हैं इसलिए आपकी हर गतिविधि का पर्यवसान हिंदुओं को आघात पहुंचाने में हो जाता है गीता के 12वें अध्याय का एक वचन व्यावहारिक धरातल पर भी बहुत महत्वपूर्ण है श्रेयो ही ज्ञान एम अधूरी जानकारी प्राप्त करके उसको क्रियान्वित करने लग गए उसकी अपेक्षा पूरी जानकारी में समय लगाइए। क्या पूरी जानकारी में समय लगा में व्यवस्थित परिपूर्ण निर्दोष जानकारी तो होनी चाहिए तो हिंदुओं के यहाँ कमी क्या है कदाचित कोई समाज की चिंता राष्ट्र की चिंता भी करते हैं तो उनका चिंतन इतना अपक्व होता है व्यूरचना में इतनी दुर्बलता होती है कि राष्ट्र के लिए वो एक सरदर्द उनकी व्यूहरचना बन जाती है उनका चिंतन बन जाता है उस पर मैं अधिक नहीं कहूँगा इसी प्रकार जीवन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है समझने की आवश्यकता ये है कि हमारी चाह का वास्तविक विषय क्या है एक बार हम पद की दृष्टि से तीन व्यक्ति की दृष्टि से दो शंकराचार्य श्रृंगेरी जा रहे थे बेंगलोर उतरना था हवाई जहाज चारों शंकराचार्य की बैठक थी श्रृंगेरी में श्री रामजान जन्मभूमि में ढांचा टूटने के बाद की बात श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने हम लोगों को बुलाया था तो पायलट हवाई दिल्ली में बैठे हवाई जहाज़ के पायलट कप्तान संचालक को मालूम पड़ा कि दो दो शंकराचार्य एक साथ बैठे हैं तो उन्होंने अपना दूत भेजा कि हम तो सेवा में हैं यम चलाना है बहुत कृपा हो कि दोनों शंकराचार्य जी आकर 10-20 मिनट मेरे पास बैठ के दर्शन दे जाए और मैं कैसे यहाँ चलाता हूँ ये देख लें तो हम दोनों गए क्या है दोनों में मंत्रणा हुई चले गए बैठे उन्होंने क्या देखा क्या मैं क्या मेरे तो आयु में भी वो 90 साल के हैं और मेरे गुरुदेव के शिष्य भी हैं और गुरुदेव के गुरुभाई भी हैं चाचा गुरु और गुरुभा लगे, लगे। मैं उनसे क्यों पूछूं कि आपने क्या अध्ययन किया मैंने जो अध्ययन किया उस पायलट को मैंने देखा हाथ पांव साइकिल चलाने वाले की तरह वो थोड़े चलाते हैं दृष्टित्व तो में मुख्य होता है कर्तृत्व गौण होता है पायलट जो हवाई जहाज के होते हैं दृष्टित्व मुख्य होता है अभी हेलीकॉप्टर पर भी गए थे मेघालय उसमें भी देखा दृष्टित्व तो उन उनका मुख्य होता है कर्तृत्व गौण कम होता है तो उनसे मैंने शिक्षा ली कि सा दृष्टित्व तो मुख्य होना चाहिए तो पहले चाह हम चाहते किसको हैं घुमा फिरा कर अर्थ यह निकलेगा कि हम ऐसा जीवन चाहते हैं जहा मौत की पहुंच ना हो अमृत होकर मृत्युंजय होकर सदरूप होकर शेष रहना चाहते हम अखंड विज्ञान चाहते हैं चिद्रूप होकर शेष रहना चाहते हम अखंड आनंद चाहते हैं जहा दुख की पहुँच ना हो तो जो कुछ मृत्यु है मूर्खता है दुख है उसके चपेट से मुक्त अखंड अमृतत्व मृत्युंजय पद या सत चित्त आनंद होकर रहना चाहते इसका मतलब हमारी चाह के विषय सचमुच में हम हैं यह हमारे वास्तविक स्वरूप भगवान है अगर यह बात समझ में आ जाए तो बहिर्मुखता और विषयों की दाशता कट जाए अंत में आजकल विकास की परिभाषा क्या है विषयों के दाश्ता और बहिर्मुखता की पराकाष्ठा और यहाँ पर विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा कब होंगे अंतर अंतर्मुखता और विषयों के दाशता से विनिर्मुक्त होंगे हर हर महदेव